होशियार होशियार जाने वाले जाने वाले जरा होशियार यहाँ के हम हैं राजकुमार ओए हो आगे पीछे आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम हैं राजकुमार जाने वाले अमरीकी अंदाज भी सीखे हम यूरप के राज भी सीखे अमरीकी अंदाज भी सीखे हम यूरप के राज भी सीखे हमसे जो बाजी लेकर जाए है कोई ऐसा सामने आए है कोई ऐसा सामने आए सारी दुनिया सारी दुनिया में अपनी जयकार यहाँ के हम है राजकुमार ओ हो आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम है राजकुमार जाने वाले दोस्तों नमस्कार फिर इतवार की शाम फिर वही बरसता पानी और फिर आपके साथ बातें करने का मौका आज आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार नॉर्मली मैं जब अपनी बात शुरू करता हूं तो कोई सीरियस गाना बजता है आज जो गाना बजाया वो जान बूझ कर, ऐसा गाना गाने का निवेदन अपनी पत्नी से किया जिसको गाने का उसका जरा भी मन नहीं था मगर मैंने सोचा कि भाई इतने दिन आप अपनी खुशी से गाती हैं आज थोड़ा एक गाना हमारे मन से भी गा दीजिए तो साहब ने गा तो दिया मगर फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिरकार आप इस गाने को लेकर क्या बात करना चाहते हैं तो साहब सच बात यह है कि मैं जो बात आज आपसे करना चाहता हूं वो बात बहुत दिनों से मेरे मन में थी मगर मैं उसको शब्द नहीं दे पा रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि चलिए एक गाने से शुरुआत करके यानी जिससे कि मैं अपने भावना का परिचय दे सकूं और तब आपके साथ अपनी बात शुरू करूं भूमिका ज्यादा लंबी तो नहीं हो गई नहीं मुझे नहीं लगता हाँ तो जो मुझे नहीं लगता तो नहीं लगता क्योंकि बात तो मेरे मन की हो रही है अरे आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हो गई भाई अरे भाई बात क्यों नहीं हो गई जब मैं अपनी बात करूंगा तो उसमें मैं अपने मन की बात करूंगा क्यों ये बात सही नहीं है क्या अपने मन की बात तो करनी ही चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए नहीं नहीं इसके बहुत से सवाल जवाब हो सकते हैं कि अपने मन की बात करें या ना करें या किसके मन की बात करें तो अब सवाल यह उठता है कि हां साहब हम सभी लोग जब भी करते हैं तो अपने मन की बात करते हैं अक्सर अब यहां पर एक बात आपको बताऊं हम लोग अपनी अपनी दुनिया में राजकुमार होते हैं मैंने इसीलिए आज आपसे यह बताने की हिम्मत किया है क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम दूसरों का ख्याल रखें हम अक्सर अपनी दुनिया के राजकुमार होते हैं अब देखिए हमारी दुनिया कितनी बड़ी है यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है कभी कभी तो ये ना सिर्फ व्यक्ति के हिसाब से बल्कि ये किसी काल यानी कि किसी समय के हिसाब से भी हो सकता है यानी किसी पर्टिकुलर समय में मैं कितनी देर के लिए राजकुमार हूं जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भाई मेरे तो घर में हालत ये होती है कि जब मेरी पत्नी कहीं बाहर जाती तो उस वक्त मैं अपने आप को घर का राजकुमार ही समझता हूं क्यों मालिक होता हूं जो मेरा मन करता है वो खाता हूं आपको बता दूं इसका एक मजेदार किस्सा एक रोज दोपहर के टाइम में पत्नी कहीं बाजार चली गई और साहब वो मेरे लिए कुछ रोटी सब्जी बनाकर रख गई थी मैंने भैया क्या किया जब खाने का समय आया अब आपको तो पता ही है ना रिटायर्ड आदमी है तो घर में ही बैठा रहता है क्या करेगा तो खाने का समय आया तो मैंने दो स्लाइस ब्रेड निकाला और एक कटोरी सेव भुजिया निकाली हां हां वही बीकानेरी भुजिया और साहब बैठकर खाने लगा इतने में हमारे एक परिचित जो कि हमारे संबंधी भी हैं वो आ गए मैंने दरवाजा खोला और उन्होंने मुझको देखा कि मैं टीवी के सामने बैठा हुआ चम्मच से भुजिया और ब्रेड में मक्खन लगा लगा कर खा रहा हूं और बगल में एक बड़ा ग्लास भर के चाय रखे हुए उन्होंने मुझसे पूछा कि श्रीमान यह क्या चल रहा है मैंने कहा कि भाई साहब यह आजादी चल रही है बोले ओह तो दीदी घर में नहीं है क्या मैंने कहा जी हां इसीलिए यह आजादी है बोले तब तो आप आज यहां के राजा हैं उस वक्त मुझे समझ में आया कि नहीं नहीं राजा नहीं हूं मैं यहां का राजकुमार हूं अब आप सोचेंगे साहब यह राजा और राजकुमार में क्या फर्क हो गया अरे भैया राजा जो होता है उसकी आजादी तो होती है मगर उसकी एक जिम्मेदारी भी होती है यानी कि जैसे अगर आप ब्रिटिश किंग को देखें तो कहा जाता है कि वह सभी कानूनों का स्रोत है तो भैया जो कानूनों का स्रोत है वो कानून से बंधा भी है और अगर हम अपने माइथोलॉजी में देखने जाएं तो भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा थे मगर जब उनके पुत्र सांब ने उनकी पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार किया तो उन्होंने राजा होने के नाते उसको सजा भी दी तो अब राजा है तो भाई उसको तो कुछ ना कुछ आ, क्या बोलते हैं कि एक नियम का पालन करना पड़ेगा मगर जो राजकुमार है उसको आजादी है और उस आजादी में किसी किस्म का बंधन नहीं है वो तो आजकल के हमारे जो आज के नौजवान मैं वो जगह का नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि जगह का नाम लूंगा तो मेरे कुछ दोस्त जो है वह नाराज हो जाएंगे मगर वह सभी समझ रहे हैं जहां पर कि जब भी कोई उनसे कहता है कि तुमने गलती की तो वो यही पूछते हैं कि तुम मेरे बाप का नाम जानते हो तो भैया अगर वो अपने बाप का नाम जानते हैं और वो ये उम्मीद करते हैं कि आप भी उनके बाप का नाम जानेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो राजा नहीं है उनके पिताजी ने कभी ये ना कहा होगा कि मेरा नाम जानते हो मगर उनको अपने पिताजी का नाम याद दिलाना होता है अरे हमारे राजनीतिक परिवारों में भी राजाओं से ज्यादा शक्ति राजकुमारों को रही है फिर वही माइथोलॉजी में देखने जाएं तो महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र के कारण नहीं हुआ था बल्कि दुर्योधन के कारण हुआ था यानी कि राजकुमार की वजह से हुआ और हमारे देश में जब आपातकाल की घोषणा हुई थी उसके उस समय भी आप जानते हैं क्या हुआ था और आज भी हमारे एक राजकुमार हैं और ऐसे राजकुमार बहुत जगहों पर हैं मतलब लोकतंत्र तक में राजकुमार मौजूद है तो साहब ऐसे राजकुमार पना राजकुमार पना सही शब्द बना हां बन सकता है ना राजकुमार पना हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं बैठा होता है और वक्त आने पर वो राजकुमार पना निकल पड़ता है अब साहब ये तो राजकुमार की तरफ से मैंने एक बात कही आपसे अब जरा उन लोगों की तरफ से देखें जिनके सामने ये राजकुमार पड़ते हैं यानी जब मैं किसी से कहता हूं कि भैया मैं यहां का राजकुमार हूं तो उसके दिल पर क्या गुजरती है उसके दिल पर ये गुजरती है कि वो ये कहता है कि ये बड़ा उच्छ्रृंखल आदमी बहुत ही रूढ़ है ये हमारी रूडनेस हमारा उद्देश्य रूड बनना नहीं था हमारा उद्देश्य उछलिंग खिलता नहीं था हमारा उद्देश्य यह नहीं था कि हम उसको किसी तरह से परेशान करें देखिए मैं यहां पर एक थोड़ा सा आ, आ, मतलब डिस्ट्रैक्शन या डिटोर ले रहा हूं आपको शायद एक कथा पौराणिक कथा है वो बता दूं तो उससे थोड़ा सा फिर संबंध जोड़ूंगा इसी बात का पौराणिक कथा के अनुसार कृष्ण का एक पुत्र थे सांप जो कि राजकुमार थे मगर वो बहुत ही घटिया किस्म के राजकुमार थे थे तो कृष्ण के पुत्र मगर भगवान श्री कृष्ण जो थे वो भी उनसे दुखी थे और भगवान श्री कृष्ण ने उनके कुछ दुष्कर्मों के कारण उनको श्राप भी दिया था और उस श्राप के कारण वे कोढ़ी भी हो गए थे मगर सांब जो थे वो नाटक वगैरह करते थे और उनकी एक चांडाल चौकड़ी थी उन्होंने अपने मतलब शैतानी वश दुर्वासा ऋषि के सामने जाकर एक ढोंग किया और उस ढोंग में उन्होंने यह पताने की कोशिश की कि वे दुर्वासा ऋषि को मूर्ख बना रहे हैं और उन्होंने दुर्वासा ऋषि के सम्मुख अपने आप को एक स्त्री के रूप में पेश किया और दोस्तों ने कहा कि इस स्त्री को क्या पैदा होगा पुत्र या पुत्री दुर्वासा ऋषि समझ गए कि भाई ये तो लड़का है और कृष्ण का बेटा है और ये हमसे नाटक कर रहा है उन्होंने उसको श्राप दिया कि जा तुझे न बेटा होगा न बेटी होगी तुझे मूसल उत्पन्न होगा और वो मूसल तेरे वंश का नाश करेगा अब देखिए यहां पर राजकुमार जो है वास्तव में किसी को दुखी या परेशान करने के लिए नहीं परंतु अपने आप को खुश करना और दूसरे की हंसी उड़ाने के लिए कर रहे थे परंतु इसका नतीजा क्या हुआ कि सामने वाले ने उनको ऐसा श्रापित किया कि पूरा वंश अल्टीमेटली पूरा वंश उसी मूसल से ही नष्ट हुआ तो मैं यह बताना चाहता था कि सामने वाला इस तरह के राजकुमार पने को देखकर कभी क्रोधित हो सकता है कभी कभी व्यथित हो सकता है और अक्सर चिढ़ तो जाता ही है क्योंकि जैसे ही आप अपना राजकुमार पना किसी के सामने दिखाते हैं वहां पर आप यह साबित करना चाहते हैं कि मैं आपसे सुपीरियर हूं मैं आपसे श्रेष्ठ हूं तो जहां आपने अपनी श्रेष्ठता दिखाने की कोशिश की वहां पर अनायास ही आप यह कह रहे हैं कि आप मुझसे निम्न हैं तो भैया कौन आदमी निम्न होना चाहेगा कोई नहीं होना चाहेगा तो अब यह राजकुमार पना देखकर कोई भी यह व्यथित हो सकता है दुखी हो सकता है चिढ़ सकता है आपको श्राप दे सकता है गाली दे सकता है झगड़ा कर सकता है कुछ भी कर सकता है तो साहब इसका मतलब यह हुआ कि भैया ये तुम अगर राजकुमार हो यानी कि अपने मन में मान लो तुमने मान भी लिया कि राजकुमार हो जैसे मैं आपको अपने बारे में बताता हूं कि मैंने बताया ना कि उस दिन बैठा हुआ ब्रेड और भुजिया खा रहा था तो यार यहां पर जब मैं ये आजादी अपने मन में इस्तेमाल यानी अपने घर में इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसका असर किसी और पर नहीं पड़ा मगर कभी कभी हम इस आजादी को एक कदम आगे बढ़ जाते हैं और दूसरे की आजादी को छीनने की कोशिश करने लगते हैं यानी कि हमें यह लगता है कि हम राजकुमार हैं और दूसरा हमारी प्रजा है तो साहब वहां से ही गलती शुरू हो जाती है तो अब मैं यहां पर यही कह सकता हूं कि भाई हम राजकुमार बने इसमें तो कोई हर्ज नहीं मगर उस राजकुमार बनने में एक सीमा और एक कालखंड का निर्णय करके रखें यानी कि न तो सीमा को पार करें और ना ही उस समय सीमा से आगे निकलें, यानी उस कालखंड को क्रॉस कर जाएं। एक बात तो यह हुई अच्छा अब एक बात और भी मेरे दिमाग में आई कभी कभी यह राजकुमार पना अच्छा भी होता है और वो अच्छा कैसे होता है वो अच्छा तब होता है जब वो राजकुमार पना हमारे किसी गुण के कारण आपको मैं इसका एक उदाहरण देता हूं मैं अपने एक मित्र की कहानी आपको बताता हूं कि हमारे उन मित्र के अंदर मैं आपको बताया ही है कि मैं बैंक में काम करता था और बैंक में बहुत लंबे समय तक मैं ब्रांचेस के अलावा मैं प्रशासनिक कार्यालयों में काम करने का अवसर मिला तो एक बार की बात है कि मैं एक प्रशासनिक कार्यालय में कार्य कर रहा था और हमारे एक सहयोगी मतलब मित्र हैं मैं नाम नहीं लूंगा उनकी खूबी यह थी कि वो लिखते बहुत अच्छा थे और साहब आप आपको तो मालूम ही है कि हम लोग प्रशासनिक कार्यालयों में नोट बनाने की प्रथा है यानी आपको कुछ भी कहना है तो उसको साहब नोट बना दीजिए ये कहा जाता है तो उच्च अधिकारी जो हैं वो अपने हर निर्णय पर एक नोट चाहते हैं अब नोट क्या होता है देखिए नोट में होता कुछ नहीं है एक साधारण सी बात को आप कहते हैं और उस बात के पक्ष विपक्ष दोनों को प्रस्तुत करने का काम हमारे जैसे जो पटल अधिकारी यानी जो डेस्क ऑफिसर होते हैं उनका काम होता है कि उस बात के पक्ष और विपक्ष में जो कुछ भी कहना है वह कह डाले और उसके बाद अपनी संस्तुति लगा दें अगर आप चाहें तो या आप ऑप्शन दे दें कि भैया इसमें ये तीन ऑप्शन हैं अब आप मालिक आप हैं यानी उच्चाधिकारी आप हैं आप जो चाहे वो ऑप्शन चुन लीजिए तो हमारे उन मित्र का कहना ये था कि मैं भैया जब कागज देखता हूं तो उस पर हाथ रखते ही मेरे मन में नोट बनने लगता है और मैं नोट बना देता हूं यार उनका यह गुण जो था ये बड़ा मतलब बहुत ही कीमती गुण था मैं तो यह कहूंगा कि प्रशासनिक कार्यालय के हिसाब से अगर आपको नोट बनाना आता है तो आप बड़े मतलब बड़े कारसाज आदमी हैं और हमारे वो मित्र जो थे वो कारसाज तो थे हम साहब उनसे बहुत प्रभावित होते थे भाई ये तो बड़े अच्छे आदमी हमें तो जब नोट बनाना होता है तो हमें बड़ा सोच विचार करना पड़ता है वो बोलते थे मैं कागज पर हाथ रखता हूं नोट बन जाता है यह भी राजकुमार है मगर यह राजकुमार पना उनके गुण के कारण है तो यदि उनको यह विश्वास था कि मैं कागज पे हाथ रख के नोट बना सकता हूं तो यह कोई बुरी बात नहीं थी और यहां पर वो किसी का नुकसान भी नहीं कर रहे थे और इस बात को किसी कालखंड या काल सीमा में सीमित होने की भी आवश्यकता नहीं थी इसका नुकसान तब होता जब वो यह कहते कि भैया मैं नोट बना सकता हूं तुम नहीं बना सकते म, मैं यहां पर आपको यह बता दूं कि वो मित्र जो थे हमारे वो तो अक्सर यह कहते थे कि लाभ यार हम बना देते हैं तुम्हारा भी नोट साहब बहुत बखूबी बात ये होती थी तो मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि कभी कभी किसी के गुण की वजह से भी होता है कुछ लोग होते हैं जिनको कहा जाता है अखड़ अखड़ क्या होते हैं मेरे हिसाब से जैसे मैं आपको बताता हूं कि मैं सामान्यतया लोगों से ये कहूं कि अपमानजनक ढंग से बात नहीं करता मैं ये मेरा शायद मैं इसको अपना गुण समझता हूं कि मैं लोगों से अपमानजनक तरीके से बात नहीं करता मगर दूसरे तो मुझसे अपमानजनक ढंग से बात कर सकते करते ही रहे और अक्सर करते रहे जब वो ऐसा करते थे कार्यालय में या कार्यालय के बाहर पर्सनल रिलेशनशिप में कभी भी तो मैं स्पष्ट कहता था कि भाई जब मैं आपसे बदतमीजी नहीं करता हूं तो आपको भी मुझसे बदतमीजी करने का राइट नहीं है यहां पर मेरा राजकुमार पन्ना फिर बाहर आ जाता था और मुझे अक्सर यह बात स्पष्ट समझानी पड़ती थी कि श्रीमान या महोदया आपको यह अधिकार नहीं है कि आप मुझसे उस तरह से बात करें जिस तरह से मैं आपसे बात नहीं करता मैं मुझे अनेक संबंधों में बहुत से रिलेशनशिप्स में इस बात को स्पष्ट शब्दों में कहना पड़ा उसमें से कुछ संबंध समाप्त भी हो गए इसी के कारण मगर मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है क्यों अफसोस नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात साफ साफ कह दी मैं एक और इसके बारे में एक घटना बता सकता हूं हमसे एक बार किसी ने पूछ लिया कि भाई आप जब बात करते हैं ना तो आप अक्सर उसमें हम हम बोलते रहते तो ये जो हम है ये मैं होना चाहिए मैंने कहा नहीं मैं यहां पर हम जब बोल रहा हूं तो ये मेरी भाषा का हिस्सा मैं आपके कहने से अपनी भाषा को नहीं बदलूंगा अब यहां पर क्या था ये फिर मेरा राजकुमार पना आ गया वो क्यों आ गया क्योंकि मैं अपनी भाषा को बदलने के लिए तैयार नहीं था आप इसको मेरी हठधर्मिता कह सकते हैं बदतमीजी कह सकते हैं बेहुदगी कह सकते हैं जो मर्जी कह लीजिए मगर यह मेरा अपना जिंदगी जीने का तरीका था मैं आपको एक और बात बताऊं मेरी एक और आदत यह है मैं ये जानबूझ के बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि शायद कुछ लोगों के पास अभी इसके कॉन्ट्रा विचार भी होंगे मेरी एक आदत यह है कि यदि मैं किसी से कोई सामान मांगता तो मैं उसके यानी जैसे मैंने आपसे कोई किताब ली मेरी कोशिश यह होती है कि आप उस किताब को वापस मांगें उसके पहले मैं आपको वो किताब वापस करता और जब कोई मुझसे वापस मांगता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है अब साहब ये अच्छी बात भी हो सकती है बुरी बात भी हो सकती है अक्सर लोग कहते हैं भाई आप आपने, आपने हम आपने हमको किताब दी तो आप वापस मांग लीजिएगा जब आपको चाहिए हो मैं कहता हूं नहीं क्यों वापस मांग लू मैं भाई अरे आपने ली है वापस करने की जिम्मेदारी आपकी है तो आप खुद क्यों नहीं वापस करेंगे आप इंतजार क्यों कर रहे हैं कि मैं आपसे वापस मांगने जाऊंगा इस बात पर आपको सच बताऊं कभी कभार तो घर के अंदर भी क्लेश हो जाता है हमारे यहां हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं तो हमारे फ्लोर पे पांच छह फ्लैट्स हैं और किसी ना किसी के घर से कभी कुछ सामान आता है कुछ सामान सामान मतलब खाने पीने का सामान तो कोई अपनी कटोरी में प्लेट में रख के कुछ देता है तो मेरा कहना यह होता है अपनी पत्नी से कि भाई जिसकी प्लेट कटोरी आई है उसको वापस कर दो आपने जब भी उसको लिया सामान ले लिया तो उस प्लेट कटोरी को धोइए और वापस कर दीजिए पत्नी का लॉजिक यह होता है कि खाली प्लेट कटोरी वापस नहीं की जाती वो कहती है कि साहब इसमें कुछ रख के देना होता है अब भैया रख के देने के लिए इंतजार करते हैं कि कुछ ऐसा खास बने तो रख कर दी हमने कहा यार ये तो कोई बात नहीं हुई मान लीजिए कि उसको इसी प्लेट या इसी कटोरी की जरूरत है उसने कहा यार ऐसी क्या बात है किसके घर में एक प्लेट या दो कटोरी से नुकसान हो जाता है या कुछ कमी पड़ जाती बोले आप भी ऐसी बात करते हैं अब सब इस पर क्लेश शुरू हो जाता है मुझे पता नहीं आप इसमें किसकी किसका पक्ष लेंगे मगर मुझे लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वह बात बिल्कुल सही है हमारी पत्नी को लगता है कि आपको बात की समझ नहीं है यार तो अब यहां पर हुआ यह कि मैं राजकुमार बन गया और राजकुमार बनने की कोशिश में मुझको एकदम से विलेन बना के खड़ा कर दिया यानी कि राजकुमार वो शमी कपूर ना होकर के मैं प्राण हो गया प्राण भी तो राजकुमारी थे तो साहब मैं ये अब देखिए यही बात है सवाल ये है कि राजकुमार बनने में अगर वो गुणों के आधार पर है तब तो ठीक है परंतु यदि राजकुमार बनना केवल बजिद है यानी जिद की वजह से राजकुमार बन रहे हैं तो यार वो कुछ बहुत जमने वाली बात नहीं है मगर यहां पर मैं अपनी बात को आखिर तक मैं पहुंचने पर मैं सिर्फ एक इसके लिए कहना चाहूंगा बात हम सब अपनी अपनी दुनिया के राजकुमार हैं यानी कि जब हम किसी को कोई कहानी सुनाते हैं तो उस कहानी के हीरो तो हम ही होते हैं भाई मैं अगर जो कोई कहानी सुना रहा हूं तो मेरी कहानी के हीरो आप कैसे होंगे मेरी कहानी का हीरो तो मैं ही होऊंगा ना जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं नॉर्मली तो अपनी ही बात आपको बताऊंगा मैं आपकी बात या किसी दूसरे की बात तो आपको बताऊंगा नहीं तो और जैसे मैं किसी झगड़े में जब पढ़ता हूं तो उस झगड़े में भी मैं आपको यह नहीं बताने की कोशिश करता कि मैं पिट गया वो आर्ट फिल्मों वाले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और हीरो बता सकते हैं कि साहब वो मार खा लिया और मर गए और पिट गए और यह हो गया मैं अपनी कहानी में तो जितेंद्र ही रहता हूं जो आखिर में हर जगह लड़ाई बिड़ाई करके और जीत के ही आता है सामने तो अब सवाल यह उठता है कि हम अपनी कहानी में राजकुमार रह सकते हैं और रहते भी हैं मगर यह राजकुमारियत यह अपना बड़प्पन, हम दूसरे को छोटा बनाकर ना दिखाएं। तो शायद एक बहुत अच्छी रवायत हो सकती है दूसरे को छोटा बनाकर दिखाने का मेरा मतलब यह है कि जैसे हम लोग अक्सर जब मैं फिर वही बैंक की कहानी पर आ रहा हूं और मेरे दोस्त लोग जो हैं वो फिर मुझे डपटेंगे और खास तौर से मैं क्या कहूं यार बहुत से लोग मुझे इस बात पर डपटते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि भाई आप क्यों आप अपने आप को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से सफर करते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि नहीं मैं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से सफर नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि बैंक में ऐसे अनेक अफसर थे अफसर मतलब हमसे उच्चाधिकारी जो थे या कालांतर में जो उच्चाधिकारी हो गए जो पहले साले जूनियर थे बाद में सीनियर हो गए और उच्चाधिकारी बन गए ऐसे अक्सर ऐसे लोग हैं जो केवल इस तरह से ऊपर उठते हैं कि उनको यह लगता है कि जब तक वो आपको नीचा न दिखाएंगे तब तक तो वो ऊंचे उठ ही नहीं सकते आपको इस पे एक छोटी सी कहानी खाली बता देता हूं मगर शायद ये कहानी मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूं मगर कोई बात नहीं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन जब बातें करने लगते तो बहुत सी पुरानी बातें तो दोहराई दी जाती हमारे एक अधिकारी थे वो हमसे ऑब्वियसली यार हम सीनियरिटी लिस्ट में बहुत ऊपर पहले दूसरे नंबर पे थे वो प्रमोट हो गए और हम नहीं प्रमोट हुए तो वो हमारे उट, अफसर बन के आ गए और अफसर बन के आने पर बैंक में अफसर बनता है उसका पहला काम ये होता है कि अपने नीचे वाले आदमी की अंग्रेजी सही करो क्योंकि जैसे ही आप प्रमोट होते है, आपकी अंग्रेजी बेहतर हो जाती है ये साबित है बैंक में कि आप अगर जो चीफ मैनेजर से एजीएम हो गए तो आपके चीफ मैनेजर की अंग्रेजी गलती है आप एजीएम से डी हो गए तो आपके एजीएम की अंग्रेजी गलती है और कहीं आप सी हो गए तो, तो बाकी साले सभी की अंग्रेजी गलत है तो अब सवाल यह उठा कि भैया वो हमारे डी महोदय जो थे वो हमारे चिट्ठी हम लिखा करते थे ओरिजिनल पटल अधिकारी यानी डेस्क अफसर जो है वो ओरिजिनल राइटर होता है तो हमारा काम यह था कि हम ओरिजिनल कागज लिखा करते थे नोट बनाते थे चिट्ठियां बनाते थे उनका काम यह होता था कि वो उसमें अंग्रेजी सही करते थे आइडिया नहीं सही करते थे अंग्रेजी सही करते थे तो अब वो भाई साहब जब अंग्रेजी सही करते थे तो नॉर्मली जब वो नए नए आए तो भाई चूंकि केंद्रीय कार्यालय में हम काफी समय से कार्य कर रहे थे वो कहीं और से ट्रांसफर होकर प्रमोट होकर के, हो के आए तो केंद्रीय कार्यालय के नियम कानून समझने में उन्हें कुछ समय लगा दस पंद्रह दिन तक तो हम जो लिखते रहे वो उनको समझ में आता रहा यानी वो अंग्रेजी सही थी एक रोज वो भाई साहब हमारे पास आए बोले देखिए श्रीवास्तव जी आज आपकी अंग्रेजी को हमने सही कर दिया हमने कहा साहब आप उच्चाधिकारी हैं आपका कर्तव्य है कि अंग्रेजी सही करें हमने कहा साहब बताइए क्या गलती थी आप सही कर दीजिए हम उसको दोबारा टाइप कर देते हैं दोबारा आपको दे देते बोले नहीं आप देखिए कि यह सही है कि नहीं हमने कहा साहब देखने का काम हमारा नहीं है देखने का काम आपका है तो आपने अगर उसको सही किया है तो हम उसको चैलेंज करने वाले कोई नहीं खैर साहब उनको पता नहीं क्या समझ आया क्या नहीं समझ में आया परंतु उन्होंने हमको दे दिया और हमने देखा कि उन्होंने दो जगह पर आर्टिकल लगाया था यानी कि किसी वर्ड के पहले दी लगाया था हमारी साहब अंग्रेजी कमजोर है हम तो बताते हैं भाई हम हिंदी मीडियम के पढ़े वाले आदमी यानी कि हमने बी एस जो भी किया वो सब हिंदी मीडियम से किया था और बनारस में पढ़ाई की थी वो भी अंग्रेजी मीडियम से नहीं की थी तो डेफिनेटली हो सकता है हमारा आर्टिकल पिटिकल छूट गया हो यार अब वो शायद भैया अंग्रेजी स्कूल के पढ़े होंगे तो उन्होंने अंग्रेजी सही कर दी आर्टिकल लगा दिया हमने साहब वो आर्टिकल जोड़ दिया अब वो उनकी आदत हो गई कि वो हमारे आर्टिकल ही ठीक किया करते थे तो अब यहां पर उनको ये साबित करने के लिए कि वो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनको हमारे डी लगाने की बड़ी जरूरत पड़ रही थी कहीं पर ए लगाते थे कहीं पर डी लगाते थे हम भी साहब बड़े खुश होते थे कोई बात नहीं भाई आइडिया तो हमारा चल ही गया ना तो हम उसमें खुश थे तो यानी हम अपने कालखंड में राजकुमार थे और वो अपने कालखंड में राजकुमार थे वो कैसे कि वो हमारे कंधे पर जब तक न खड़े होते तब तक उनको लगता ही नहीं था कि वो हमसे ऊंचे हो गए तो साहब राजकुमार होने के लिए हमारे हिसाब से आपको दूसरे के कंधे पर चढ़ने की जरूरत नहीं आप चाहें तो अपने यानी कि यू कैन बी ए प्रिंस इन योर ओन राइट हो सकते तो साहब आज तो मुझे यही एक बात अपनी बतानी थी और चूंकि अब आखिर में बातें करते करते यार क्या करें बैंक के आदमी बातों बातों में इस तरह की जिनसे उनको छिड़ होती है ना वो आ ही जाती है सामने मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं मेरी बात को बुरा मत मानिएगा और आप में से बहुत लोग तो उच्चाधिकारी हैं भी रहे भी हैं भाई तो आप लोग भी आप किसी के कंधे पर अगर चढ़ के रहे हों और कंधे पर चढ़ के आपने सोचा हो कि मैं अपना राजकुमार बनने के लिए मुझे कंधे पर चढ़ने की जरूरत पड़ी है कोई बात नहीं आज अपने आप से स्वीकार कर लीजिए कि हां भैया ऐसा करना पड़ा है मैं अपने मैं आपको बता दूं अपने बारे में मैं अपने दिल में कन्विंस्ड हूं कि मैंने ऐसा नहीं किया है अब आप भी अपने आप से पूछिए क्या आपने ऐसा किया है अगर नहीं किया है तो अपने आप को बधाई दीजिए अपनी पीठ थपथपा लीजिए और अगर किया है तो भैया कह दो अपने आप से कि यार उस समय कर लिया अब नहीं करेंगे ठीक चलिए तो आपने साहब आज मेरी बात को इतने ध्यान से सुना इतना समय मुझको दिया मैं इसके लिए आपका आभारी हूं और आ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप आ, मेरी बात सुनते रहे हैं सुन रहे हैं और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे फिर ऐसी ही कोई लंदरानी बातें लेकर के आएंगे हां इत्तेफाक से आपको एक बात बता दूं पिछले हफ्ते जो हम लोगों ने बात की थी ना उस पर बहुत लोगों ने अपने अपने विचार मुझे बताए और चूंकि ओल्ड एज होम और ओल्ड एज की बातें करते हुए हम लोग आगे बढ़े ही हैं तो किसी ने मुझसे यह कहा कि मैंने कहा था कि हम ओल्ड एज होम में जाकर के अपनी आजादी नहीं गंवाना चाहते तो हमारे एक दोस्त ने कहा कि हां भैया आजादी के साथ में आपने प्राइवेसी शब्द उसमें नहीं इस्तेमाल किया तो हां साहब प्राइवेसी शब्द भी इस्तेमाल कर लेता हूं क्योंकि मैं ओल्ड एज होम में जाकर अपनी प्राइवेसी नहीं गंवाना चाहता मगर एक सज्जन ने हमारे मित्र ने यह भी सजेस्ट किया कि आखिरकार ओल्ड एज होम एक कदम आगे है अरे भाई अगर मजबूरी हो तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है तो यार अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं जितने लोगों ने मुझसे बात की उस पर तो मेरी लंबी चौड़ी बातें हो ही गई आप भी आपस में एक बार बात कर लीजिए देख लीजिए क्या होता है तो चलता हूं साहब फिर अब बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा अगले हफ्ते फिर बात करेंगे हम लोग तब तक के लिए नमस्कार दर्द अपने दिल में जो पाया जान गए हम किसने बुलाया दर्द साफ ने दिल में जो पाया जान गए हम किसने बुलाया उनसे ही मिलने झूम के निकले होय ठाट से निकले धूम से निकले ठाट से निकले धूम से, से, से निकले उनको भी है उनको भी है हमारा इंतज़ार यहाँ के हम हैं राजकुमार ओए होए जाने वाले जरा होशियार यहाँ के हम हैं राजकुमार ओए होए आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम हैं राजकुमार